उधरते जगति बहते भू गोलमुभ दई बलि झलयते कुर्बते कुरस्म जयते हलिम कलयत काुमतवते मूर्क्षये दशाकृति कृते कृष्ण तोभ्य नम नमो ब्रह्म्य दवा ब्राह्मण हिताच जगद्धिता कृष्ण गोबिंदाय नमः kamal na bhava namah kamal ma कमल पद नमस्ते कमल क्षण यो ब्रह्मानं विदात पूर्व जो वै वेद प्रणोति तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुक्षुर्वै शरण प्रपद्य परमहन समृद्यमान पुंडली काक्ष प्रेम रस पिपाशु महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर दीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजोगी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 ये भागवत के चौथे अध्याय का चौथे स्कंद का तीसवें अध्याय का पच्चीसवा श्लोक है और इसके बाद जो हम वेद मंत्र बोलते हैं यो ब्रह्मानं विददात ये श्वेता चतरोपनिषद के छठवें अध्याय का अठारहवा मंत्र है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 प्रतिक्षण प्रयत्न करता चला आ रहा है हमारे यहां दर्शन शास्त्रों ने दो लक्ष्य बताए हैं न्याय वैशेषिक पातंजलि मीमांसा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 ओ, चाहे वेद व्यास की उक्ति हो चाहे तुलसीदास सूरदास की हो अगर वो मायातीत है वहां पुरुष तो उनके ग्रंथ का नाम स्मृत ग्रंथ वो मान्य है और विनिर्गत ग्रंथ तो एक है केवल वेद अस्त महतो भूत में पुराण मैत्री उपनिषद छठवें अध्याय का बत्तीसवा श्लोक और बृहदारण्यकोपनिषद में भी ये मंत्र है दूसरे अध्याय के चौथे ब्राह्मण का दसवां मंत्र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 भगवान के गहरी नींद से के श्वास से निकले हुए वेदों का ये हाल है कि भगवान के सिवा कोई जान ही नहीं सकता उसका अर्थ वेद से तत्र मुह्यंत सूरय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 अनंत पारम गंभीरम दुर्विगाह समुद्रवत ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का छत्तीसवा श्लोक समुद्र के समान गंभीर है क्यों परोक्ष बाद वेदो यम वेद में जो शब्द लिखे हैं उसका अर्थ कुछ और होता है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 प्रलय बाणीय वेद संगीता मयाद ब्रह्मणे प्रोक्ता लेकिन जब उसको पढ़ने वालों ने पढ़ा तो बहव्यस्त प्रकृत राजा रज भुवा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 अब देखिए इसमें भगवान के आठ गुण बताए गए हैं को बिजो पिपासा ये छह गुण तो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म के हैं और सत्य का महा सत्य संकल्प ये सगुण साकार भगवान के हैं अब शंकराचार्य को तो यह सिद्ध करना है कि सगुण साकार भगवान कुछ नहीं होता तो उन्होंने एक फार्मूला बनाया क्या निर्गुण वाक्यानाम नाम सगुण पेक्ष बलियम निर्गुण मंत्र जो है वो सगुण मंत्रों के बाद में आए हैं इसलिए निर्गुण मंत्र ही मान्य है और ये हजारों मंत्र सगुण साकार के, के निरर्थक लिखे तर्काचार्य कहते हैं वेदे मात्रा मात्र स नर्थक्यम भक्तुम न वेद में एक मात्रा की भी गलती नहीं निकाल सकता कोई ब्रह्मा भी निरर्थक नहीं लिखा है वेद में कोई अक्षर मात्रा भी और शंकराचार्य ने जितने सगुण साकार भगवान के मंत्र थे सबको उड़ा दिया लेकिन पकड़े गए एक मंत्र है बालाग्र शतभागस् शतधा कल्पित भागो जीवस्य स विज्ञे सचानंत्याय कल्पते श्वेता पांचवें अध्याय का नौवा मंत्र इस मंत्र का मतलब है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 तुम कहते हो कि आखिर वाला माना जाता है तो पर तो है सत्य का मत्य संकल्प एक बात बताओ कि कठोपनिषद तो खुल्लम खुल्ला कहता है सर्वे बेदा य पहले अध्याय के दूसरी बलि का पंद्रहवा मंत्र कठोपनिषद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 भी नित्य है सनातन है भगवान हमारा पिता है लेकिन हमसे सीनियर नहीं है ज्ञा ज्ञ बजा दोनों अज हैं वेद कह रहा है द्वामौ पुषौ लोकेा क्षर एवं क्षर्वाणी भूतानि क्षर उच्य से उत्तम पुषस्त परुदाहृता लो लोकर्तमृत बिहर्तव्यय ईश्वर यस्मात् यरमती तो न क्षरादिचोत्तम अतस्में वेदेच प्रथिता पुरुषोत्तमः यो मम संूढ़ो जाति पुरषोत्तम स सर्वि भजति मर्व न भारत गुह्यतम शास्त्र मृद मुक्त मैया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 न तत्समस्ते श्वेता चतरोपनिषद छठवें अध्याय का आठवा मंत्र न तत्समोभ्यधिकोन्य गीता ग्यारहवें अध्याय का तैयार तैतालीसवा श्लोक न उसके समान कोई था है होगा उससे बड़ा होने का तो प्रश्न ही नहीं और ये भी आपको बताया गया था वेदांत के अनुसार जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं वो भी जगत व्यापार भरजम चार चार सत्रह भोगमात्रिंगा चार चार इक्कीस ब्रह्म सूत्र अर्थात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 तो मार्ग में चलते समय बार बार पतन होगा क्योंकि उसके पीछे भगवान नहीं है अपने बल पर चलता है वो इसकी एग्जाम्पल दी गई है एक बिल्ली का बच्चा एक बंदर का बच्चा बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के जाती है कूदती है और बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़े रहता है तो जो अपनी मां को पकड़े है छोटा सा बच्चा वो जब बंदर जंप करता है तो कभी कभी वो छूट जाता है और मर जाता है बच्चा नहीं चोट तो लगी जाएगी और बिल्ली का बच्चा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 नित्याभिजुक्ता नाम योग अक्षे महा जीता नौवे अध्याय का बाईसवा श्लोक भगवान ठेका लेते हैं ताते नास न ना होए दास कर दास का पतन नहीं हो सकता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 बंधन जाति कर्म सकर्ता सर्वधर्माण जो भक्तस्तवकेशव सकर्ता सर्वपापा यो न भक्तस्तवाच्युत स्कंद पुराण जो भगवान की भक्ति करता है उसने सब धर्म कर्म कर लिया पद्म पुराण में वेद व्यास ने लिखा है स्मरतव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जा चु सर्वे विधि निषेधा रे तयो रे व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 साठ सामी के सारू पेक्युत दीयम न गृहणती बिना मत जना देने पर नहीं लेता तीसरे स्कंद के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 सब उसके चेले चपाते हैं उनके है सनकादिक सनकादिक से फिर और चले आओ नीचे शंकराचार्य तक वो ब्रह्मा ब्रिज में कहता है तदस्तु मेनाथुस् भूरिभागो भवेत्राचा येनाहेकोपीजना भूत पाद पल्लव दस चौदह तीस अहो भाग्य भाग्यम, भाग्यम। नंद गोप्रजौ कसा यम्मा पूर्णम पूर्णं ब्रह्मसनातनं दस चौदाह बत्तीस तूरी भाग्य मि जन्म किटव्या यदोकुले कतमाघ्रिजोभिषेक यज्जीत निखिल भगवान्कुंद स्वद्व यद रज श्रुति मृग्यमेव दस चौदह चौतीस इन सब उक्तियों का सारांश समझ लो जल्दी जल्दी चलो आगे ब्रह्मा कह रहा है हे भगवान हे श्री कृष्ण मैं अब ये समाधि वमाधि और ब्रह्मानंद नहीं चाहता मैं इन ब्रज गोपियों के चरण धूल पाने के लिए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 और एक प्रश्न किया ब्रह्मा ने श्री कृष्ण से बड़ा बढ़िया आप लोग भी सुन लीजिए महाराज पूतना ने जहर लगा के आपको पिलाया था हा हा पिलाया था तो आपने उसको गोलोक दिया था हा हा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 तो यद्धामार्थ, प्रियात्म तया ते दस चौदह पैंतीस जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया तुम्हारे लिए उन गोपियों को क्या दोगे जब पूतना को गोलोक दे दिया जहर पिलाने वाली को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 शनि दधीमि कर्कशेषु तेनाटवी मटसी तद व्यथ तेनार्भ्रमतिधी भवदयुषा न गोपियां कह रही हैं श्री कृष्ण से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 प्रीतम के चरणों में चुभ न जाए ये ध्यान रखती हूं हा च उड़ जाएंगे सुन के हमारे संसार में एक मां अगर किसी का बच्चा खो जाए और दो तीन दिन, दिन बाद मिले तो उस बच्चे को माँ जोर से चिपटाती है हा पप्पू मिल गया वो तो चटपटा जाता है कोमल बच्चा लेकिन मैं कह दिए चटपटा जा मुझे सुख लेना है अपना सुख चाहता है चाहती है मां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 बुधाषा बिबुधा युषापिवा यामा भजन दुर्जरगे गेह श्रृंखला समृश्य तद साधुना पहला श्लोक दस इक्तीस उन्नीस और यह श्लोक दस बत्तीस बाईस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 शनकादिक कह रहे हैं सोई सुख लबलेष बार जिन सपने हूं लहेऊ ये सनकाद्य क्यूक्ति है रामायण में ते नहीं गणही खगेश ब्रह्म सुख ही सज्जन सुमति अगर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 है? क्या बात है अरे साहब मिश्री डाला चीनी नहीं गुड़ और मिश्री अलग अलग चीज है क्या नहीं चीज तो एक ही है लेकिन फिर भी वैलक्षण्य है सौरस्य सगुण साकार भगवान का रूप माधुर्य धुर्ज वेणु माधुर्ेम माधुर्ज चार माधुर्ज ऐसे हैं श्री कृष्ण के जो विष्णु के पास भी नहीं लीला प्रेमणा प्रियाधिक्यम माधुर्यम वेणु रूपयो भगवान विष्णु मोहित हो जाते हैं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 आमधेनु गृह त्यागी खोजत आक फिर पैला गी वो जड़ कहा ज्ञानियों को ते महा सिंधु बिनु तरणी पेरी पार चाहत जड़ करणी ओ, गुस्से में आ गए तुलसीदास जी महाराज वो सठ है ओ, अपार पारावार समुद्र को पैर कर पार करना चाहता है वो पागल डूबेगा बीच में राम चंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्बान ज्ञानवंत नर पशु बिनु पुछ बिशान सिंह पुछ माइनस पशु है वो आ, उसको मोक्षोक्ष नहीं मिलना है मोक्ष तो केवल भक्ति से ही मिलेगी उस मुक्ति मिलेगी <coughs> भक्ति से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 इसलिए भगवान बार बार कहते हैं मां मेरे जे प्रपद्यंते मेरी माया को कोई नहीं जीत सकता नारद भव बिर सनकादि जे मुन नायक आत्मवादी मोहन अंधकिन किन सब माया बद्ध हो जाएंगे अगर भगवान की शरणागति छोड़ दे तो शिव बिरंचिका वो है को है बपुरा आन शिव चतुरा न देख डेराही अपर जीव के ही लेखे माही जग पे खन सब देखन हारे